विवेकानंद साहित्य स्फुट विचार विरोधी अंतिम सीमाएं सदैव मिलती हैं और एक दूसरे से समानता रखती हैं श्रेष्ठतम आत्मविस्मृत भक्त जिसका मन निस्सीम ब्रह्म है ध्यान में डूबा हुआ है और नीचा तीनीच प्रमत्त पागल दोनों एक ही प्रकार के बाह्य लक्षण प्रस्तुत करते हैं कभी कभी हम अंतः परिवर्तन से चकित हो जाते हैं अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति धार्मिक व्यक्तियों के रूप में सफल होते हैं जो कुछ उनके मन में आता है वे उसी से उत्साहित हो उठते हैं इस संसार में सभी पागल हैं कुछ स्वर्ण के पीछे पागल है कुछ स्त्रियों के पीछे और कुछ भगवान के पीछे यदि मनुष्य के भाग्य में डूबना ही बड़ा है तो गोबर के पोखरे में डूबने के स्थान पर क्षीर सागर में डूबना अधिक अच्छा है यह एक ऐसे भक्त का उत्तर है जो पागलपन से आविष्ट था निस्सीम प्रेम का ईश्वर और उदात्त तथा निस्सीम प्रेम का अवलंबन नीले वर्ण में चित्रित किए जाते हैं कृष्ण को नीला चित्रित किया जाता है और इसी प्रकार सालोमन के प्रेम के ईश्वर को किसी भी ईश्वरीय और निस्सीम वस्तु को नीले रंग से संबंधित किया जाना एक प्राकृतिक नियम है चुल्लों भर पानी लो वह पूर्णतया वर्णहीन होता है पर गंभीर विस्तृत महासागर को देखो वह नीला होता है अपने निकट के आकाश का निरीक्षण करो वह रंगहीन है किंतु आकाश के निश्चिम विस्तार की ओर देखो वह नीला है आदर्श में लीन हिंदुओं में यथार्थवादी दृष्टि का अभाव इससे प्रकट है चित्रकला और मूर्ति को लो हिंदू चित्रों में तुम क्या देखते हो हर प्रकार की विचित्र और अप्राकृतिक हिंदू मंदिर में तुम क्या देखते हो? विचित्रकृतिक नारायण या ऐसी ही कोई अन्य वस्तु? पर किसी इतालवी चित्र या यूनानी मूर्ति पर विचार करो उनमें प्रकृति का कैसा अध्ययन पाते हो अपने हाथ में मोमबत्ती ले जाती हुई एक महिला का चित्रांकन करने के लिए एक सज्जन अपने हाथ में मोमबत्ती लेकर 20 वर्ष तक जलाते रहे हिंदुओं ने आत्मपरक विज्ञानों में प्रगति की मानव स्वभाव में जितनी भिन्नताएं होती है उतने ही प्रकार के आचरणों की शिक्षा वेदों में दी गई है जो एक वैश्य को शिक्षा दी जाती है वही एक शिशु को नहीं किसी भी गुरु को मनुष्य का वैद्य होना चाहिए उसे अपने शिष्य के स्वभाव को समझना और उसे वही मार्ग बतलाना चाहिए जो उसके लिए सर्वथा अनुकूल हो योगाभ्यास करने की असंख्य प्रणालियां है कुछ प्रणालियों ने कुछ लोगों को सफलता प्रदान की है किंतु दो प्रणालियां सभी के लिए महत्वपूर्ण है पहला सभी ज्ञात अनुभवों का निषेध करके सत्य तक पहुंचाना। दूसरा यह ध्यान करना कि तुम ही सब कुछ संपूर्ण विश्व हो दूसरा उपाय यद्यपि प्रथम की अपेक्षा लक्ष्य तक अधिक शीघ्र पहुंचता है सर्वथा सुरक्षित मार्ग नहीं है सामान्यतः उसमें बड़े भय रहते हैं जो मनुष्य को पथ भ्रष्ट कर देते हैं और लक्ष्य प्राप्ति से उसे रोकते हैं हिंदुओं द्वारा उपदिष्ट और ईसाई धर्म द्वारा उपदिष्ट प्रेम में यह अंतर है ईसाई धर्म हमें अपने पड़ोसियों से उसी प्रकार प्रेम करने को कहता है जैसे कि हम चाहते हैं कि वे हमसे प्रेम करें हिन्दू धर्म हमें उनसे उसी प्रकार प्रेम करने को कहता है जैसे कि हम स्वयं अपने से प्रेम करते हैं वस्तुतः वह हमें उनमें स्वयं अपना ही रूप देखने को कहता है नेवला सामान्यतः एक कांच के पिंजरे में लंबी जंजीर में बांध कर रखा जाता है ताकि वह स्वच्छंदता पूर्वक विचरण कर सके जब वह यत्र तत्र घूमने में उसे कहीं खतरे की गंध मिलती है तो वह तुरंत कूद अपने कांच के घर में घुस जाता है यही हाल उस संसार में योगी का होता है